हम लोगों ने अंतवाणी ने सुनी पहली बात जो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है वो महाराज जी तो ने बताया कि विवेक के प्रकाश में देखकर इस बात को तो अपने द्वारा स्वीकार करो कि इस जगत में मेरा व्यक्तिगत कुछ नहीं है जब हम इस बात को तो स्वीकार कर लेंगे कि मेरा व्यक्तिगत कुछ नहीं है तो फिर इस जगत से कुछ पाने की कामना भी खत्म हो जाएगी <coughs> जो मिला हुआ ऐसा दिखाई देता है वही अपना नहीं है अपना होकर रह नहीं सकता वो तो जो नहीं मिला है कि इच्छा का कोई अर्थ ही नहीं है और यही खास बात है कि जो अपना नहीं है उसको अपना मान लेते हैं हम और जिन कामनाओं की पूर्ति से सदा घाटा ही घाटा उठाया उन्हीं कामनाओं की पूर्ति के फेर में पड़े रहते हैं विभिन्न तो प्रकार के राग द्वेष अनेक विकारों का जन्म होता रहता है उसी में परेशान रहने के कारण से अपने ही में नित्य विद्यमान परमात्मा की विद्यमानता का कोई आनंद नहीं आता केवल इतनी ही बात है और दूसरा कुछ कारण नहीं है जो इतना विशाल है कि जिससे बड़ा और कुछ हो ही नहीं सकता जो इतना मधुर है कि उससे अधिक मधुर कोई हो ही नहीं सकता जो सब प्राणियों का जीवन दाता है जो सर्वज है जिससे कुछ छिप ही नहीं सकता जो सर्वत्र है जिससे कोई स्थान खाली ही नहीं है ऐसा जो हमारे आपके जीवन का आधार है वह सत्य है इसलिए ज्ञान स्वरूप है इसलिए आनंद स्वरूप है इसलिए वह जीवन स्वरूप है इसलिए वह रस स्वरूप है ऐसे परमात्मा के विद्यमान होते हुए भी हमारे जीवन का कोई भी क्षण उदासी और खिन्नता में क्यों सकता है तो सोचने लायक बात है कि नहीं ये तो ऐसा ही लगता है ना कि कोई कहे कि प्रचंड प्रकाशमान सूर्य आकाश में उदित है और मुझे कुछ दिखाई नहीं देता मेरी आंखों के आगे गोद अंधकार छाया हुआ है ऐसा ही करने के समान है जीवन स्वरूप जिसको जीवन कहते हैं जिसमें नाश नहीं है जिसमें दुख नहीं है जिसका आदि अंक नहीं है जो ज्ञान स्वरूप है जो प्रेम स्वरूप है ऐसा जो हम सभी भाई बहनों के लिए जीवन स्वरूप परमात्मा है वह नित्य विद्यमान है हम सबके भीतर बाहर सब तरफ उसके विद्यमान के होते हुए भी अपने भीतर उदासी क्यों है खिन्नता क्यों है चिंता क्यों है दुख क्यों है ऐसा सोचना अभी भी आपके ध्यान में बात आ रही है कि है तो ये बड़ी जिदम्बना ज्ञान प्रकाश भीतर बाहर सब तरफ मौजूद है और मेरी आखों के आगे अंधकार छाया है जीवन स्वरूप नित्य निरंतर विद्यमान है और मैं मृत्यु के भय से भयभीत हूँ सही बात है कि नहीं ये तो, ये तो बहुत अटपटा लगता है ऐसा क्यों है भाई ऐसा होना तो नहीं चाहिए सूर्योदय के बाद अंधकार को मिटाने का हम लोगों ने कोई प्रयास तो नहीं किया अपने आप ही अंधकार मिट गया तो सूर्य का उदय हो गया उनकी प्रकाश नई किरने चारों ओर फैल गई और कोई आदमी कहे कि नहीं नहीं अभी तो अंधकार ही अंधकार है प्रकाश हो गई गई ये बात बहुत अटपटी लगती है और ऐसा कोई कहे तो हम लोग जरूर सोचने लग जाएंगे कि बेचारे इस व्यक्ति की दृष्टि में कोई तो दोष होगा हो नहीं तो प्रकाश तो विद्यमान ही है तो इसी तरह से सत्संगी भाई बहनों को हम लोगों को सोचना चाहिए क्या सोचना चाहिए कि मनुष्य का जीवन जिसका सीधा संबंध परमात्मा से है उसके भीतर उदासी क्यों मृत्यु का भय क्यों चिंता का भार क्यों ऐसा होना नहीं चाहिए अगर ऐसा है तो क्यों है जानकार संतों ने भक्तों ने विष्णु मनीषियों ने उपाय को खोज करके हम लोगों के लिए काम हल्का कर दिया और बता दिया कि देखिए आप राग देश में फंसे हुए हैं इसलिए आपको उस नित्य विद्यमान की विद्यमानता का पता नहीं चल रहा है ये बात ठीक मालूम होती है कि नहीं जी जैसे सूर्योदय के बाद कोई कहे कि हमको तो सब मेरा ही मेरा दिखता है जरूर हम लोग सोचेंगे कि इसकी दृष्टि में कोई दोष है ऐसे ही नित्य विद्यमान परमात्मा के विद्यमान रहते हुए अगर अपने को उदासी लगती है खिन्नता लगती है चिंता लगती है मृत्यु का भय सताता है तो यही कहना पड़ेगा कि जरूर मुझमें कोई दोष है अन्यथा वह तो जो कहते हो जैसे कि तैसे सदा सदा के लिए अपनी सब विभूतियों के साथ सब समय विद्यमान ही है तो अपने भीतर खोज करके देखिए कि उसका पता क्यों नहीं, तो नहीं लगता कि इसलिए नहीं लगता तरह तरह के राग द्वेष में हम फे हुए हैं तो उसकी विद्यमानता का आनंद लेने के लिए पहला पुरुषार्थ अपना क्या होगा कि हम लोग अपने को राग द्वेष से मुक्त करें ठीक है इसके लिए कोई इंजेक्शन है नहीं इसके लिए बढ़िया से बढ़िया सामग्री जो हर मानव को मिली हुई है वो है उसके निज विवेक का प्रकाश ये वही से आ रहा है जो स्वयं प्रकाश ज्ञान स्वरूप परमात्मा है उसी में से यह प्रकाश आ रहा है जिसमें देखकर कर हम लोग इस बात को जान गए कि भाई मुझ में किसी किसी किसी वस्तु किसी न किसी व्यक्ति के प्रति राग द्वेष बन गया है भीतर भीतर और उसी के प्रभाव से मेरी दृष्टि में मेरे चिंतन में मेरे जागृत में मेरे स्वप्न में वस्तु और व्यक्ति भरे हुए हैं नित्य विद्यमान परमात्मा के आनंद स्वरूप का कोई आनंद नहीं आया ये अपनी दशा हो गई, ये वृद्ध की नहीं है युवक की है ये उच्च कर्म में जन्मे हुए की नहीं है निम्न कर्म में जन्मे हुए की है ऐसी बात नहीं है ये मानव मात्र के जीवन का सत्य है किसी मजहब का मानने वाला हो किसी पंथ का अनुयायी हो किसी गुरु से दीक्षा लेकर आया हो कुछ भी उसका मतवाद हो कोई अंतर नहीं आता सबके लिए समान रूप से मानव के जीवन का वैज्ञानिक सत्य है कि वस्तुओं और व्यक्तियों के प्रति राग द्वेश रखने के कारण से उसके विचार में उसके व्यवहार में उसके चिंतन में उसके जागृत और स्वप्न में वस्तु और व्यक्ति ही भरा हुआ है नित्य विद्यमान परमात्मा का कहीं पता नहीं है। इससे इस वैज्ञानिक इस सत्य को आप अपने द्वारा सही करके मानते ही कि नहीं मानते हैं इतनी बात तो ठीक हो गई दाग डायग्नोसिस तो हो गया अब चिकित्सा हो जाएगी ना रोग का निदान हो गया अब चिकित्सा आसान है तो अब इस बीमारी को दूर कैसे कर करें तो ईश्वरवादी है तब भी और अध्यात्मवादी है तब भी भौतिकवादी है तब भी साकार उपासक है तब भी निराकार उपासक है कि योग के अभ्यासी हैं किसी भी प्रकार के साधक आप हैं, सत्य के जिज्ञासु हैं, प्रभु प्रेम के अभिलाषी हैं। किसी प्रकार के साधक आप हैं, आपके भीतर जो सत्य विद्यमान है वो सबके लिए समान है और उस सत्य की अभिव्यक्ति जब होगी तो उसके बाद का जीवन समान होगा कोई भेदभाव नहीं रहता केवल व्यक्तिगत तो भिन्नता की दृष्टि से साधन काल की अनुभूतियों में थोड़ा थोड़ा अंतर हर भाई बहन का रहता है बीमारी तो सबकी एक सी है और उसका कारण भी सबके लिए एक समान है और निवारण का उपाय भी सबके लिए एक समान है कौन सा उपाय है कि भाई विवेक के प्रकाश का आदर करो और उसमें देख करके जैसे बने वैसे अपने को समझा लो कि हमारे पास जो कुछ दिखाई दे रहा है यह सब मेरा व्यक्तिगत नहीं है केवल इतनी सी बात इसके आगे अगर सोचेंगे हम लोग तो दार्शनिक झंझट में पड़ जाएंगे व्यक्तिगत मेरा नहीं है यहाँ तक सोच लेने में बहुत सेफ हैं हम लोग कोई कहेगा कि तो किसका है तो किसी की दृष्टि से वो जाएगा कि प्रकृति का है और कोई कहेगा जगत का है कोई कहेगा समाज का है कोई कहेगा राष्ट्र का है कोई कहेगा परमात्मा का है कोई कहेगा कि नहीं है ये सब मतभेद सामने आ जाएंगे इसलिए मानव सेवा संघ की पद्धति में सभी साधकों को समान रूप से स्वाधीनता पूर्वक आगे बढ़ाने के लिए स्वामी जी महाराज ने कहा कि भैया बस तुम्हारे लिए इतना ही काफी है कि ये मेरा नहीं है किसका है जानने वाले जाने सृष्टि जाने सृष्टिकर्ता जाने मेरा काम इतने से बन जाएगा कि मैं इस ठोस कठोर शक्ति को स्वीकार कर लू कि यह सब कुछ मेरा नहीं है अब थोड़ी सी कठिनाई आती है मेरे सामने आई थी डॉक्टर वृक्ष के नीचे बैठ करके स्वामी जी महाराज के मुख से मैंने सुना और उन्होंने मुझसे कहा बड़े स्पष्ट शब्दों में कि लाली तुमको जीवन में अचल आधार चाहिए ऐसा मित्र साथी तुमको चाहिए कि जिसका सहारा लेकर सदा सदा के लिए निश्चिंत तो हो सको तो ऐसा साथी तो है ऐसा एक मित्र मेरा है तो जिसको कोई अपना बना ले तो वो सदा सदा के लिए उसका साथ देता है फिर से कभी भी तुमको अनाथ तुम की पीड़ा सताएगी नहीं कभी तुमको सोनापन सताएगा नहीं ऐसा एक मित्र मेरा है लेकिन एक शर्त तुम मान लो तो मैं सगाई की बातचीत करू तो मैंने कहा भाई बताइए महाराज तो उन्होंने कहा कि देखो झोली में जो कुछ भर के रखता है तुमने सब झाड़ दो खाली कर दो अपने को इतनी हिम्मत तुम कर तो मैं सगाई करा दूंगा तो अपनी को तो जरूरत तो थी ही निराधार जीवन पसंद नहीं था दुनिया में कोई आधार काम के लायक दिखा नहीं तो संत की को मान करके एक बार जीवन का आधार लेने की आवश्यकता तो थी लेकिन जब उन्होंने कहा कि शारीरिक दल और बौद्धिक योग्यता और अध्ययन की डिग्रियां और राष्ट्र का दिया हुआ पद कमाई हुई संपत्ति जोड़ा हुआ कुटुंब ये सब जो तुमने अपना अपना करके अपनी झोली में भर रखा है तब झाड़ दो जगह वत के नीचे खाली कर दो जब तुम्हारा पात्र खाली हो जाएगा तब मैं सगाई की बातचीत करूंगा तो एक बार भीतर से बड़ी जोरदार ममता का आक्रमण हुआ मुझ पर इसलिए मैं जानती हूं कि हमारी तरह और भी दुर्बल निर्बल भाई बहन बैठे हैं जिन पर ममता का आक्रमण होता होगा बड़ी जोर से हुआ और ऐसा लगा भीतर भीतर कि मैंने संतों की मंडली में आ करके अच्छा नहीं किया क्या किया इसको सत्यमित मानना ये बीमारी के सिम्टम्स हैं लेकिन है तो मैं बता देती हूँ कि तुम लोग भी फ्री हो जाओगे क्या लगा भीतर से कि इतना परिश्रम करके इतनी कठिनाई करके सम्मान पूर्वक पद पाया योग्यता पाई और धन कमाया और कुटुम्ब जोड़ा इतना सब करके कष्ट उठा के तो महाराज जी कहते हैं कि सब छोड़ दो तो हाई ये तो सब मेरे हाथ में से तो चले गए अब क्या करूं तो छोड़ना कठिन लगा भीतर भीतर ये ममता का आक्रमण व्यक्ति पर होता है लेकिन संत की कृपा भगवत कृपा दुर्बल साधकों का साथ देती है और ये अच्छी बात होती है एक जगत नारायण शर्मा पंडित जो रहते थे स्वामी जी महाराज के साथ वो कहा करते थे जब तेरी रहमत ने दी हम गुनादारों का साथ ठीक उठे गुना हम गुनादारों में है सुनाया करते थे जब तेरी रहमत में दी हम गुनादारों का साथ ठीक उठे बेगुना हम में है तेरी रहनत, तेरी कृपा ने जब दुर्बल, निर्बल साधकों का साथ दिया अर्थात इनका उद्धार तुमने अपनी कृपा से की तो निर्दोष जो थे वे भी चिल्लाने लगे कि हम भी दोषी हैं, हम भी दोषी है हमारा कल्याण कर करो तो ऐसा होता है संत की कृपा होती है भगवत कृपा होती है और मुझ पर कृपा हुई और ममता का जोरदार आक्रमण जो मुझ पर था कि हाय ये सब मेरा इतनी कठिनाई से मैंने जोड़ा तो इनको छोड़ू कैसे ये ममता का आक्रमण था इससे मैं आक्रांत थी इसके कारण मेरे भीतर भीतर कुछ देर तक ध्वंद होता रहा हाथ पांव ठंडे हो गए बट के नीचे बालू पर बैठे बैठे वहाँ से मुझसे उठा नहीं गया थोड़ी देर तक मैं बैठी रही लेकिन जीवन की आवश्यकता इतनी जोरदार थी कि मेरी उस द्वंद्व की दशा में से संत ने भगवंत ने मुझको उबार दिया अब थोड़ी देर में ममता का आक्रमण समाप्त हो गया और धीरे धीरे पाँव को खींचते हुए मैं वहां से उठ करके यह निश्चय करते हुए निवास स्थान पर आ गई कि भाई अब चाहे जो भी कुछ हो जिस जीवन की मांग है मुझ में उसके लिए ये संत जो कहते हैं सो एक बार करना ही पड़ेगा तो फैसला हो गया फैसला हो गया तो द्वंद खत्म हो गया फैसला हो गया तो ममता का आक्रमण बेकार हो गया तो संत की कृपा का प्रभाव हो गया सत्संग का प्रकाश मिल गया ऐसा होता है ऐसा होना चाहिए ऐस इस बात से हम भाई बहनों को बहुत शक्ति मिलती है बहुत शक्ति मिलती है कि भाई जिंदगी में जो भी कुछ आपने अपना अपना करके जोड़ा है तो वो वस्तुएं तो आपको उपलब्ध नहीं है लेकिन उन वस्तुओं के प्रति जो ममता है उस ममता की बीमारी के कारण से भगवत चिंतन की जगह पर वस्तुओं का चिंतन हो रहा है जिन व्यक्तियों से आपने नाता मान लिया है उन उन वे व्यक्ति आपके नातेदार है नहीं रहेंगे नहीं इस शरीर के उत्पन्न होने से पहले वे माँ बाप माँ बाप नहीं थे न और शरीरों के नाश हो जाने के बाद नहीं रहेंगे आप माता पिता बने हैं बच्चे पैदा हुए हैं तो बच्चों के पैदा होने से पहले आप माँ बाप नहीं थे थी? और मर जाने के बाद नहीं, रहें। नहीं रहेंगे तो वे सच्चे नातेदार हैं नहीं क्यों मिले हैं आपको तो पहले जो भूल की गई थी उस भूल के परिणाम से जो राग उत्पन्न हुआ था उस बीमारी को मिटाने के लिए ये सब सहयोगी मिले हैं तो कर्ता की योजना बेकार तो नहीं है है तो काम की लेकिन राग मिटाने के लिए मिले थे और मैंने नया राग बांधना आरंभ किया तो भूल कुटुंब की है कि अपनी है अपनी है इसलिए वस्तु और व्यक्ति के चिंतन से आप फ्री हो जाएं मुक्त हो जाएं यह जरूरत आपकी है हर किस्म का साधक किसी प्रकार का साधक हो सब इसी बीमारी में आकर के वह फुस जाता है शांत होकर बैठना चाहता है भगवत चिंतन का लाभ लेना चाहता है शांति का लाभ लेना चाहता है समाधिष्ट होने का आनंद लेना चाहता है प्रभु की मधुर इस स्मृति में अपने को सराबोर करना चाहता है और होता ही नहीं है क्या होता है कि इन सब अच्छी अच्छी उपलब्धियों की जगह पर उसको संसार और और वस्तुओं और व्यक्तियों का चिंतन सताता रहता है बस यही आकर के साधक अटके रहते हैं और बहुत बहुत सा समय उनका खराब हो जाता है इसलिए आपकी पीड़ा से पीड़ित होकर साधक समाज की दुर्दशा से करुणा से द्रवित होकर स्वामी जी महाराज ने इस मूल मंत्र को पढ़ाया कि भाई इसमें फंसने की बात नहीं है किस कारण से वो चिंतन तुम्हारे भीतर भरा हुआ है उस कारण से मिटा तुम फ्री हो जाओ तो वो कैसे मिटेगा तो जो कुछ तुम्हारे आसपास जमा हो गया है उसको अपना मत मानो तो ज्ञान तंथ के साधक जो होते हैं बड़े सामर्थ्यवान होते हैं और उनमें इतनी शक्ति होती है कि वे नहीं पर नहीं कहकर इनकार कर देते हैं और हमारे जैसे दुर्बल साधक जिनकी हिम्मत ही नहीं होती है इनकार करने की उनके लिए एक बड़ा अच्छा एवेन्यू है एक बहुत अच्छा रास्ता है उनके लिए क्या है बड़ी कठिन कमाई से पैसा जोड़ा था अब कैसे कह दें कि मेरा नहीं है तो उनको भक्तजन दया करके एक मंत्र पढ़ा देते हैं कहते हैं कि इसको फेंकना थोड़ी है इसको फेंको भी मत इसको बर्बाद भी मत करो और देवकी जी अपने कमजोर हाथों में रखकर क्या करोगी सामर्थ्यवान को सौंप दो तो ममता को मिटाने के लिए एक बड़ा अच्छा आधार मिल गया बड़े कष्ट ऐसी बाल बच्चे पैदा किए थे बड़ी लगन से उनको पाला था नाता कैसे तोड़े तो भक्तजन कहेंगे कि अरे नाता तोड़ के तुमको कुछ इनसे लड़ाई थोड़े करनी है कि इनको मारना पूछना कूदना थोड़े है अरे तुम अपने कमजोर हाथों में लेकर क्या करोगे रोग से बीमारी से अलाल दलाल से मृत्यु ऐसी रक्षा करते तुमसे तो नहीं बनता है लेकिन तुमसे बड़ा रक्षक है जो सदा सदा इनकी रक्षा करता आया है अपना मत मानो ये उसके समर्थ हाथों में इसको सौंप दो तो आदमी के दिल को थोड़ा सा सहारा मिल जाता है अच्छी बात मेरा तो है ही नहीं है मेरे बश में तो रहेगा नहीं लेकिन फेंकना नहीं है तो मुझसे अधिक बलवान जो है और सबसे अधिक ऐश्वर्यवान है कि जिस पर कोई विजयी हो ही नहीं सकता ऐसा जो सामर्थ्यवान परमात्मा है जो जन्मदाता है जीवन दाता है रक्षा करता है लाओ उसी के हवाले कर दो तो मैंने जितना इनको संभाला उससे कम संभालेगा कि ज्यादा तो डर छूट जाएगा ना तो बताओ और सच पूछिए तो सब कुछ उन्हीं का है ही है सच्ची बात तो यही है उन्होंने थोड़ा थोड़ा हम लोगों को दिया था हमारी हैसियत के हिसाब से कि कितना कितना ये बर्दाश्त कर सकेगा थोड़ा सुख दे दिया थोड़ा सम्मान दे दिया थोड़ा सामान दे दिया वो दे सकते हैं अपार अपार दे सकते हैं जिसके संकल्प मात्र से अनंत कोटि ब्रह्मांडों की रचना हो सकती है वो अपने प्यारे पुत्रों को प्यारी पुत्रियों को क्या नहीं दे सकता है सोचो थे जी तो सुदामा जी के साथ कैसे खेल किया था है? नहलाए झुलाए कपड़े पहनाए खिलाए पिलाए अच्छी तरह से और अपने प्रेमी के प्रेम का आदर करने के लिए उससे पूछा नहीं कि हे मित्र तुमको कुछ चाहिए और वो प्रेमी भी बड़ा वीर था उसने भी भागा नहीं तो किसी ने देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा दीदी रोरे पानी पर को हाथ दियो नहीं न उनको जल धोए, हैं? इतना प्रेम किया इतना प्रेम किया और पूछा भी नहीं कि मित्र तुमको कुछ चाहिए और चलने के समय जो राजसी ठाट के कपड़े वगैरह पहना दिए थे वो भी उतरवा लिए ऐसे लीला का कोई अंत नहीं है आनंद ही आनंद है बस जो एक बार उनसे माता जी जोड़ ले वो मजा ही देखता रहे उतरवा लिए ये कह करके कि मित्र बड़ा लंबा रास्ता है शुमारा कितने कितने दिनों बाद तुम नगर में पहुंचोगे तो ये राजसी कपड़े रास्ते में चोर लुटोरे तुमको मार कुट के छीन न ले इसलिए वो जो पहले अपना पहन करके तुम आए थे वो ही पहन के जाओ तो कहा तो ये और था उसमें उस मित्र के प्रेम का आदर कृष्ण भगवान अत्यंत प्रसन्न थे सुदामा जी कि सुदामा जी को सिवाय कृष्ण की मित्रता के उनके राज के ठाट बर्धा से से कोई तो मतलब ही भी नहीं तो हृदय के पार ही भगवान उस प्रेमी हृदय के प्रेम का आदर करते हुए वस्तुओं को नगुण्य करके अपने आस पास के पार्षदों को दिखला दिया कि देखो ये मेरा मित्र है और कितना ऊंचा है कि इसको मेरी किसी भी व्यक्ति की कोई जरूरत नहीं है रामिया महारानिया पटरानिया खड़ी खड़ी तमाशा ही देखती रही की महाराज करते क्या है बेचारा गरीब ब्राह्मण मित्र है तो क्या है गरीब तो है जो कपड़े पहनाए फिर भी उतरवा लिया तो उनको तो आश्चर्य हो रहा है यहाँ प्रेमी के प्रेम का आदर हो रहा है तो ऐसा करके विदा किया लेकिन विदा तो किया ऐसे करके लेकिन क्या नहीं दिया दे? नहीं। तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि वे विश्वभर क्या नहीं दे सकते हैं बहुत कुछ दे सकते हैं लेकिन हम लोगों की हैसियत जैसी है तो थोड़ा थोड़ा देते हैं ज्यादा देंगे तो हम पागल हो जाएंगे वो क्या करेंगे उनको उनको फिर संभालना पड़ेगा तो धन के अभिमान में तम के अभिमान में योग्यता के अभिमान में पद के अभिमान में क्या क्या अनर्थ हम कर डालेंगे इस कारण से वो सोच सोच करके नाक तौल करके छोटा छोटा हिस्सा थोड़ा थोड़ा सा हम लोगों को देते हैं अगर सत्संग के प्रकाश में हमने इस बात को स्वीकार कर लिया कि मेरे पास जो कुछ है मेरा नहीं है किसी का दिया हुआ है तो जिसका दिया हुआ है उसी का है अगर ऐसा मान लो तो केवल इतनी इस सत्य को स्वीकार करने मात्र से चित्त में से राग मिट जाएगा अच्छी औषधि है कि नहीं और आजकल की औषधियों की महंगाई से कोई फर्क नहीं पड़ेगा हम लोगों को क्योंकि ये महंगा नहीं पड़ेगा केमिस्ट की दुकान में खरीदने नहीं जाना पड़ेगा ठीक है न का और वो भी बर्बाद मत करो ठेको मत तोड़ो मत जलाओ मत जिसका है उसको सौ बड़ा आराम मिलता है बहुत हल्का पन आ जाता है आप करके देखिए अब औषधि खाइएगा नहीं तो बीमारी मिटेगी तो चिकित्सक चिक, चिकित्सक के दरवाजे बैठते फिर रो, रोग का निदान करवाते रहो दवाइयों का प्रेस्क्रिप्शन लिखवाते रहो सेवन ना करो तो बीमारी नहीं मिटेगी तो ऐसा कर करके हम क्यों खत्म करें कि बीमारी नहीं मिटेगी हम तो मिटाने के लिए बैठे हैं तो एक बात हो गई कहा हो गई कि भाई देखे हुए संसार को बुरा मत समझो निंदा मत करो छोड़कर भागो में मत उनसे रूठो मत तुम्हारा नहीं है संसार के मालिक का है मालिक का कहकर मालिक को सौंप दो और फिर प्यारी के नाते प्रियता पूर्वक इनकी सेवा करते रहो डायरेक्ट संबंध बनाने से हम फंस जाते हैं उनके उनके थ्रू संबंध बनाने में बहुत आराम है बोझ भी अपने पर नहीं रहता और बनने बिगड़ने की चिंता भी अपने को नहीं रहती प्रभु तुम्हारी सृष्टि प्रभु तुम्हारी सृष्टि का कार्य और मेरा हिस्सा कितना है कि तुम्हारी प्रसन्नता के लिए इनकी सेवा तुम्हारी प्रसन्नता के लिए इनकी सेवा इतना सा परिवर्तन अपनी अपनी दृष्टि में हम लोग कर ले तो बीमारी छूट सकती है न घर बदलो न कपड़ा बदलो नौकरी चाकरी छोड़ो न बाल बच्चों का पालन छोड़ो न वृद्ध माता पिता की सेवा छोड़ो ये सब कुछ नहीं ये सब काम अपनी जगह पर जैसे के पैसे होंगे केवल हमारा एटीट्यूड बदल जाएगा हमारी दृष्टि बदल जाएगी हमारा लक्ष्य बदल जाएगा अब तक हम इनकी सेवा कर रहे थे किए हुए कार्य के बदले में इनसे सहयोग लेने के लिए अब हम इनकी सेवा कर रहे हैं इनसे लिए हुए सुख का राग मिटाने के लिए समझ में आया अब तक बाल बच्चों की खातिर क्यों कर रहे थे कि उसके बदले में इनसे किसी दिन सहयोग लेंगे ले। अब उनकी सेवा क्यों करते हैं कि पहले जो सुख ले चुके हैं उसका राग अपने में स्टैंपिंग हो गया है उसको मिटाने के लिए तो राग रहित होना बहुत ही आवश्यक और पहला कदम है ज्ञान पंथ के साधक प्रेम पंथ के साधक साकार उपासक निराकार उपासक एक मजहब का मानने वाला, विभिन्न के मानने वाले अनेकों होंगे। किसी भी साधक के जीवन में सत्य की अभिव्यक्ति होगी नहीं राग को मिटाई बिना और राग की उत्पत्ति होती है सुख के भोग से सुख के लालच से तो सुख लेना छोड़ करके सेवा करना आरंभ करो नया राग बनेगा नहीं पुराना राग मिट जाएगा तो मुक्ति का पंथ भी खुला है भक्ति का पंथ भी खुला है योग का पंथ भी खुला है हिंदुज्म ऐसी महमदनिज्म से क्रिश्चियनिज्म ऐसी बुद्धिज्म ऐसी मटीरियलिज्म से, से, से, से, से स्पिरिचुअलिज्म से हर दृष्टि से आपका सुसार हो जाएगा इसलिए मानव सेवासन किसी से पूछता ही नहीं है की आप किस इज्म के मानने वाले हैं किस मजहब के अनुयायी है किस गुरु के शिष्य है कौन पंथ के अनुयायी कुछ में मानव मानव है उसके जीवन का वैज्ञानिक सत्य है कि वो भौतिक जगत के प्रति सुख की दृष्टि रखेगा तो भौतिक जगत के चिंतन से नहीं छूटेगा तो आपको मानसिक शांति चाहिए कि कोई विशेष सिद्धांत चाहिए मानसिक शांति चाहिए अरे भाई दवा के बारे में विचार करके हम क्या करेंगे हमको तो आरोग्यता चाहिए इसलिए हम लोग कुछ नहीं पूछते हैं किसी से कोई भी साधन प्रणाली घटिया नहीं है कोई भी मजहब कोई गलत बात बताता नहीं है हम क्यों उस पर विचार करें सीधी सी बात है कि राग मुक्त होने का उपाय करो जगत में रहते हुए करो कुटुंबी तो जनों के बीच में खड़े होकर करो संसार की सेवा में लग करके करो विवेक के प्रकाश में देख करके करो प्रभु के समर्पित होकर करो तो दार्शनिक दृष्टिकोण को भी जीवन में रखिए आस्तिकता के भाव को भी जीवन में रखिए और जगत की सेवा को भी जीवन में रखिए तो भौतिकता दार्शनिकता और आस्तिकता ये तीनों ही दार्शनिक दृष्टिकोण हर मनुष्य के जीवन में सदैव विद्यमान है शरीर है तब तक भौतिकता को क्यों नहीं देखोगे कैसे काम चलेगा अमर जीवन की मांग है तो दार्शनिकता को महत्व तो क्यों नहीं दोगे अमर जीवन कहाँ से मिलेगा प्रेम की प्रयास है तो प्रेम स्वरूप परमात्मा को क्यों नहीं मानोगे दूसरे कौन वसू से तृप्ति होगी ठीक है न? तो मानव के जीवन को संपूर्णता में देखना चाहिए और मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है कि अध्ययन काल में मेरे आचार्यों ने मुझको सलाह दी थी कि तुम्हारा जैसा स्वभाव है जैसी बनावट है जिस प्रकार के गठन है उसमें मनोविज्ञान का अध्ययन बहुत लाभदायक रहेगा उस विज्ञान से तुमको मनुष्य के जीवन पर विचार करने की शक्ति मिलेगी तो उससे मुझे बड़ी मदद मिली जरा कही भी कहीं भी मानव मानव के बीच में भेदभाव की दीवार है ही नहीं सुख भोग के परिणाम से राग ग्रसित सब बीमार हैं तो सबका एक ही बीमारी है और विवेक के प्रकाश के रूप में और औषधि सबके पास है किसी मजहब का मानने वाला हो जन्मजात विवेक का प्रकाश उसको प्राप्त है कि नहीं और बाहर से विधि विधान में एक दूसरे के फर्क होता है लेकिन गलत बात को गलत करके सब लोग जानते हैं दूसरे गलत काम करते हैं तो किसी मजहब का मानने वाला क्यों ना हो झट से कहेगा कि ये गलत काम है नहीं करना चाहिए तो विवेक का प्रकाश सबके पास है और अनंत परमात्मा जो मानव मात्र का जीवन दाता, जन्म दाता है उससे डायरेक्ट कनेक्शन सब किसी का है कि नहीं है सबका है कोई भगवान कहेगा कोई राम कहेगा कोई कृष्ण कहेगा कोई शिव कहेगा कोई दुर्गा कहेगा कोई खुदा कहेगा कोई गौड कहेगा कोई, कोई कुछ कहेगा कोई कुछ कहेगा तो जिसको जिसको जो मन में आए से तो है तो वो इसलिए बहुत ही आवश्यक बात है कि आप अपने जीवन के मौलिक सत्य पर दृष्टि रखिए तो मजहबी भेदभाव भी आपको सीमा में नहीं बांधेंगे आग्रही और विरोधी नहीं बनाएंगे किसी को आप छोटा बड़ा नहीं समझेंगे राग द्वेष की जड़ कट सकती है कि भाई तुम तुम अपना विधि विधान पूरा करो हम अपना विधि विधान पूरा करेंगे और वैज्ञानिक सत्य सबके लिए एक है दार्शनिक सत्य सबके लिए एक है आर्थिकता का सत्य सबके लिए एक है और उस मौलिक बात पर दृष्टि रखकर आगे बढ़िए तो सहज से राग हो जाएगी और राग रहित हो जाने के बाद वह नित्य विद्यमान अपना परम प्रेमा जो आज बड़ा रहस्यमय मालूम होता है कहाँ छिपा होगा कब मिलेगा कैसे मिलेगा तो जो नित्य प्राप्त है उसको खोजने के लिए बाहर दौड़ोगे तो दूर हो जाओगे जो तुम्हारे में विद्यमान है उसको पाने के लिए बाहर खोजोगे तो दूर हो जाओगे जो हर समय तुम्हारी ओर देख रहा है उसकी ओर न देखने का दोष ही तो है तुमने और क्या दोष है महाराज जी के बड़े सुंदर दो वाक्य मुझे मिले दो तीन दिन पहले कहने लगे कि देखो भाई विचार कर लो जिसकी ओर तुम बड़ी आतुरता से देख रहे हो वो संसार तुम्हारी ओर नहीं ही देखता है ठीक है गंगा जी की धारा दही चली जा रही है बही चली जा रही है तो हम आकर्षित कोहो के उसकी ओर देखते हैं वो धारा उलट करके हम लोगों से समाचार पूछने आती है क्या देख चली जाती सांस ले रहे हैं हम लोग हर सांस के साथ आयु छीड हो रही है आयु लौट करके आती है पूछने क्या कि तुम्हारा समाचार क्या है शरीर की अवस्थाएं निरंतर बदलती चली जा रही है जुआवस्था चली गई वृद्धावस्था आ गई आप जुआवस्था के प्रति बड़े आसक्त हैं उसने कभी आपसे पूछा कि जाऊं की न जाऊं नहीं पूछा आपसे बिना पूछे आपसे बिना परमिशन लिए आपसे बिना राम राम किए जुआवस्था चली गई शरीर से गई कि नहीं गई उसके चले जाने के बाद भी आप आज बैठ के पछता रहे हैं कि क्या करें चली गई लेकिन उसको कोई तो पछतावा नहीं है। तो संत की वाणी कर देखो चमत्कार तो कहते हैं कि जिसकी ओर तुम देख रहे हो वो तुम्हारी ओर नहीं देख रहा है और मेरे प्यारे ये शब्द स्वामी जी महाराज के हैं और मेरे प्यारे जो निरंतर तुम्हारी ओर देख रहा है उससे तुम विमुख रहते जिसकी दृष्टि निरंतर तुम्हारे पर लगी हुई है हाय मेरा बच्चा दुख पा रहा है हाय मेरा बच्चा मेरे पथ से भटक गया है हाय मेरा बच्चा मेरे प्रेम से वंचित हो गया है ऐसा जो महा करुणाम जगत पिता है ऐसी जो महातरुणामयी जगत जननी है उनकी दृष्टि निरंतर हमारे पर लगी हुई है और हम हैं जो उनकी ओर नहीं देख रहे हैं इतना ही तो फर्क है इतना संभाल लिया जाए तो काम बन जाए